श्रीमद्भागवत महापुराण पंचमस्कंध अत्यााजी का विवरण और भगवान शंकर भगवान्त शेवकी श्रीशोकुवाच त्र भगवत साक्षाजिंग विष्णुर्वक्रम तो वामम पंगुष्ठ नख निर्भिंडोर्धक पर प्रविष्ट बाज्य जलधारा तरण पंकजाव जूढ़कोपर जिताखिल जगदमला अहोपस्पर्शनामला भगवत्पतीपलपक्षेतवचो विधे यमति महता कालुगसहस्रोपल जी कहते हैं राजन जब राजा बलि की में साक्षात मूर्ति भगवान विष्णु ने त्रिलोक को नापने के लिए अपना पैर फैलाया तब उनके बाएं पैर के अंगूठे के नख से ब्रह्मांड कटा का ऊपर का भाग फट गया उस छिद्र में होकर जो ब्रह्मांड से बाहर के जल की धारा आई वह उस चरण कमल को धोने से उसमें लगे हुए केसर के मिलने से लाल हो गई उस निर्मल धारा का स्पर्श होते ही संसार के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं किंतु वह सर्वथा निर्मल ही रहती है पहले किसी और नाम से न पुकारकर, उसे भगवत पदी ही कहते थे वह धारा हजारों युग बीतने पर स्वर्ग के सिरो में स्थित ध्रुवोक में उतरी जिसे पद भी कहते हैं यत्र यद्रह भावीरभत्थन पदि परम भागवतस्म कुल देवताचरणारिंदोदक या मनुष मुश माला भगवान दृढ़ं लोचना क्लिद्यम तरहदयोत्क मेलित्लोचनयुगल कूड्मल विघति तम बाज्य नरोमकोधुनाधुना पी पर शिषा बिहर बीत ध्रुव लोक में के पुत्र परम भागवत रहते हैं, वे नित्य हुए भक्ति भाव से यह हमारे कुल देवता का चरणोदक है, ऐसा मानकर आज भी उस जल को बड़े आदर से सिर पर चढ़ाते हैं उस समय प्रेमावेश के कारण उनका हृदय अत्यंत गदगद हो जाता है उत्कंठावश परवश मुदे हुए दोनों नयन कमलों से निर्मल आँसुओं की धारा बहने लगती है और शरीर में रोमांच हो जाता है तथा ततः सप्ताह ऋषिस्तवाभिज्ञायामु तपस आत्यंतकीतावती भगवती सर्वात्म वास्देव नुपरत भक्ति योगलाभे नोपेक्षितात्मगत मुक्ति मुक्तिमिवागताम मुक्ति विभागता बहुमानद्यापी जटा जटे बहती इसके पश्चात आत्मनिष्ठ सप्तर्षिगण उनका प्रभाव जानने के कारण यही तपस्या की आत्यंतिक सिद्धि है ऐसा मानकर उसे आज भी इस प्रकार आदरपूर्वक अपने जटा पर वैसे ही धारण करते हैं जैसे जन प्राप्त हुई मुक्ति को यो ये बड़े ही निष्काम है सर्वात्मा भगवान वासुदेव की निश्चल भक्ति को ही अपना परम धन मानकर, इन्होंने अन्य सभी कामनाओं को त्याग दिया है यहाँ तक कि आत्मज्ञान को भी ये उसके सामने कोई चीज नहीं समझते तथोले कहस्त्र कोटि महानी का संकुल देव झाले नाव तरन दोम तर तीन दूम मंडल आवार्य निपतते सदनय निपतती वहाँ से गंगाधी करोड़ों विमानों से घिरे हुए आकाश में होकर उतरती हैं और चंद्रमंडल को आपलावित करती मेरु के शिखर पर ब्रह्मपुरी में गिरती हैं त्र चुर्धा विद्यमान चतुर्भिनामा चतुर्दीश अभिस्पंदती नदना दीपतीम देवा भी नि, सीता अलकनंदा चक्षुर्भद्रेती वहाँ ये सीता अलकनंदा चक्षु और भद्रा नाम से चार धाराओं में विभक्त हो जाती है तथा अलग अलग चारों दिशाओं में बहती हुई अंत में नद नदियों के अधीश्वर समुद्र में गिर जाती है सीता तो ब्रह्म सदना केसरा चलाधी गिरशिखरेभ्योद प्रस्रवती गंधमादन मूर्धसु पतिण भद्रास्वर्षम प्राच्याम थी क्षार समुद्रम अभिप्रवशती इनमें सीता ब्रह्मपुरी से गिरकर कर केसराचलों के सर्वोच्च शिखरों में होकर नीचे की ओर बहती गंध मादन के शिखरों पर गिरती है और भद्रास वर्ष को प्लावित कर पूर्व की ओर खारे समुद्र में मिल जाती है एवं माल्या के तुम हालम अभि चक्षु प्रति चाथी सरित पति प्रविशति इसी प्रकार चक्षु माल्यवान के शिखर पर पहुंचकर वहां से बेरोक टोक केतुमाल वर्ष में बहती पश्चिम की ओर छाल समुद्र में जा मिलती है भद्रा चोतर तो मेरुशीरसो निपतता गिरी शिखरा गिरी शिखर मतिहाय सिंहवतः उत्तरास्तो कुरुन अभीत उदित जलधि अभि प्रवेश भद्रा पर्वत के शिखर से उत्तर की ओर गिरती है तथा तो एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर जाती अंत में श्रृंगवान के शिखर से गिरकर उत्तर कुरु देश में होकर उत्तर की ओर बहती हुई समुद्र में मिल जाती है तथे वकुनंदा दक्षिण न ब्रह्म सदना गिरीकूटान्यतिक्रम्य हेमकूटाध्यमकूटान्यतीरम भंगठाम लुठयती भारतम दक्षिण जलधी अभिप्रवशति यहाँ स्नाथागछत हु पदे पदे स्वेधराज सुजाद दुर्लभम अलकनंदा ब्रह्मपुरी से दक्षिण की ओर गिरकर अनेकों गिरशिखरों को, गिर को लांघती हेमकूट पर्वत पर पहुँचती है वहाँ से अत्यंत तीव्र वेग से हिमालय के शिखरों को चीरती हुई भारतवर्ष में आती है और फिर दक्षिण की ओर समुद्र में जा मिलती है इसमें स्नान करने के लिए आने वाले पुरुषों को पद पद पर अश्वमेध और आदि यज्ञों का फल भी दुर्लभ नहीं है अन्य च नदानद्य वर्षे वर्षे शि बहुचों घी दुहित प्रत्येक वर्ष में मेरु आदि पर्वतों से निकली हुई और भी सैकड़ों नद नदियां हैं तारत में वर्षम कर्म क्षेत्र अन्याष्ट वर्षालीन स्वर्गनाम पुण्यशेषोपभोगस्थानी भौमानी स्वर्गपदारी व्यपदिशंती इन सब वर्षों में भारतवर्ष ही कर्मभूमि है शेष आठ वर्ष तो स्वर्गवासी पुरुषों के स्वर्ग भोग से बचे हुए पुण्यों को भोगने के स्थान है इसलिए इन्हें भूलोक के स्वर्ग भी कहते हैं ऐसो पुषाण अयुत पुरुषायुर्वर्षाण देवकु प्राणा वज्र बलम बल वो बोध प्रमुदित हाथोरतमेथुन व्यवायाप वर्ग अवर्ष अधिक गर्भकल तत् त्रेता युगम समह कालो वर्तते वहाँ के देवतुल्य मनुष्यों की मानवी गणना के अनुसार दस हजार वर्ष की आयु होती है उनमें दस हजार हाथियों का बल होता है तथा उनके वृद्ध सुदृढ़ सरी, शरीर में जो शक्ति यौवन और उल्लास होते हैं उनके कारण वे बहुत समय तक मैथुन आदि विषय भोगों भोगते रहते हैं अंत में जब भोग समाप्त होने पर उनकी आयु का केवल एक वर्ष रह जाता है तब उनकी स्त्रियॉँ गर्भ धारण करती हैं इस प्रकार वहां सर्वदा त्रेतायुग के समान समय बना रहता है देवपत्याः येवपत स्वय गण नाजक महारणा कुसुमां सर्वोकुसुम तबक फलकित्रिया विटपलताट पिंभी शुंभम चिराकानश्रमातन वर्ष गिद्रोड़ीशु युद्धता चावल जलाशय विकचंद नव वनहाजहस जलकुक्कु कारण्डव सारका मधुरकर निकृतिपूज्रीड़ादिर्वचि विनोद सुलित सुरसुंदरी काम कलिलाम विलासहास लीलोका कृष मनोदृष्टया स्वर विहरती वहाँ ऐसे आश्रम भवन और वर्ष पर्वतों की घाटियाँ हैं जिनके सुंदर वन उपवन सभी ऋतुओं के फूलों के गुच्छे फल और नूतन पल्लवों की शोभा के भार से झुकी हुई डालियों और लताओं वाले वृक्षों से सुशोभित है वहाँ निर्मल जल से भरे हुए ऐसे जलाशय भी हैं जिनमें तरह तरह के नूतन कमल खिले रहते हैं और उन कमलों की सुगंध से प्रमोदित होकर राजहंस जलमुर्ग कारण्डव सारस और चकवा आदि पक्षी तरह तरह की बोली बोलते तथा विभिन्न जाति के मतवाले वाले भौरे मधुर मधुर गुंजार करते रहते हैं इन आश्रमों भवनों घाटियों तथा जलाशयों में वहाँ के देवेश्वरगण परम सुंदरी देवता देवांगनाओं के साथ उनके कामोन्मासूचक हास विलास और लीला कटाक्षों से मन और नेत्रों के आकृष्ट हो जाने के कारण जल क्रीड़ा नाना प्रकार के खेल करते हुए स्वच्छंद विहार करते हैं तथा उनके प्रधान प्रधान अनुचरगण अनेक प्रकार की सामग्रियों से उनका आदर सत्कार करते रहते हैं नवस्वी वर्षेशो भगवान महापुरुष पुरुषाण तदन अनुग्रहात्म तत्व व्यूहेनात्मनाद्या इन नौ वर्षों में परम पुरुष भगवान नारायण वहां के पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए इस समय भी अपने विभिन्न मूर्तियों से विराजमान रहते हैं इलावृते तो भगवान्य पर निर्विशति भवान्याप निमित्त येक्षत भवान तत्पात बक्षा इलावृत्त वर्ष में एकमात्र भगवान शंकर ही पुरुष हैं श्री पार्वती जी के शाप को जानने वाला कोई दूसरा पुरुष वहां प्रवेश नहीं करता क्योंकि वहां जो जाता है वह स्त्री रूप हो जाता है इस प्रसंग का हम आगे नवम स्कंध में वर्णन करेंगे भवानी नाथई है श्री गणान बुद सहस्त्र भगवत महापुरुषस्य महापुरश्चरी तमसी मूर्ति भक्तिमात्म शषण सज्ञा महात्मा सामूपेण सन्निधाप्यदी घृणना उपधाती महापार्वती एवं उनकी अर्बो खर्बोदासियों से भगवान शंकर परम पुरुष परमात्मा की वासुदेव प्रद्युमन अनिद्ध और संकर्षण संयक चतुर्भ मूर्तियों में से अपने कारण रूपा संकर्षण नाम की तमह प्रधान चौथी मूर्ति का ध्यानस्थित मनोमय विग्रह के रूप में चिंतन करते हैं और इस मंत्र का उच्चारण करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं भगवान का विग्रह शुद्ध चिन्हय ही है परंतु संहार आदि तामसी कार्यों का हेतु होने से इसे तामसी मूर्ति कहते हैं श्री भगवान वाच ओं नमो भगवते महापुरुषाय महापुरुषा सर्वगुणस्यायताया व्यक्ताय नमित भजे भजनारण पाद पंकज भगस्य कृष्णस्य से परंपरायण भक्ते स्वरम भावित भूतभावनम तवापहम तां भगवान शंकर कहते हैं ओम जिनसे सभी गुणों की अभिव्यक्ति होती है उन अनंत और अव्यक्त मूर्ति ओंकार स्वरूप परम पुरुष श्री भगवान को नमस्कार है भजनीय आपके चनन कमल भक्तों को आश्रय देने वाले तथा आप स्वयं संपूर्ण ऐश्वर्यों के परम आश्रय हैं। भक्तों के सामने आप अपना भूत भावन स्वरूप पूर्णतया प्रकट कर देते हैं तथा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 स्पर्शन दर्शित हैं इंद्रिया आप जिन पुरुषों को मधु आसवादी पान के कारण अरुणयन और मतवाले जान पड़ते हैं वे माया के वसीभूत होकर ही ऐसा मिथ्या दर्शन करते हैं तथा तो आपके चरण स्पर्श से ही चित्त चंचल हो जाने के कारण नागपत्नियां लज्जावश आपकी पूजा करने में असमर्थ हो जाती हैं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 सरसों के दाने के समान रखा हुआ है आपको तो यह भी नहीं मालूम होता कि वह कहा स्थित है भगवान जयकिभव हम त्रिवृत स्वतेज सामस मैंद्रियम श्रि जिनसे उत्पन्न हुआ मैं अहंकार रूप अपने त्रिगुण में तेज से देवता इंद्रिय और भूतों की रचना करता हूँ वे विज्ञान के आश्रय भगवान ब्रह्मा जी भी आपके ही महत्वस प्रथम गुणमय स्वरूप हैं वह महात्मन शिता शकुंता महान हम व्यय कृतताम सेम सर्वे जग महात्मन महत्व अहंकार त्वा इंद्रियाभिमानी देवता इंद्रियां और पंचभूत आदि हम सभी डोरी में बंधे हुए पक्षी के समान आपकी क्रियाशक्ति के वसीभूत रहकर आपकी ही कृपा से इस जगत की रचना करते हैं ये कर्म कर्मम माया जनोज गुण गुणसर्ग मोहितः नावेदनेस्तारण योगमाम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 यही श्रीमद्भागुते महापुराणे पारभंसा चेतायां पंचमस्कंधे सप्तशोध्याय